शीतोष्णादी सहत किं सैदि शृणु ते हि न व्यथय धीरं धीर सोमृतवाय कलते यं हि पुषं समदुखसुख सुखे ये तम समदुखसुख सुखदुखप्रात हर्ष विषादर धीरम धीमत न व्यथयती न चालत्मदर्शना यथोक्ता शीतष्णय स नित्त्मदर्शन निष्ठ द्वंदसहिष्णु अमृतवाय अमृतभाय मोक्षा कलते समर्थ